श्री युक्त श्रीरामकृष्णकथामृत श्रीयुक्तुंद्रस्द्या महोत्सव प्रथमः परछेद अद श्री प्रभु सुरेन्द्र से उद्यान स भावार आषाढ़स ज्यस कृष्णी तिथि जून मस से पंचदसो दिवस चतुशीतराष्टादतम ख्रीटवर्षे पूर्वांडे नववादन तह नंदती सुंद्रस्द्या कलिकाता सीपवर्ती काकुड़गाछीनामक पल्यम से उद्या नवदीय है यदुद्याभु प्रा षसपूर्व शुभागमनमकी अद्रे उद्या महोत्सव प्रातः प्रभृत्व संकर्तनम आरबं कीर्तकगणेन मथुर्गान क्रीयते गोपीना प्रेम श्रीकृष्ण श्रीमती शोचनीयद वर्णमा आसत श्री प्रभु मुहुर्मुहुर्वाभी भक्तगण उद्यानगृह मध्ये चतुर्दीक्षु पंक्तिशो दंडा अस्त उद्यानगृहाभ्य प्रधान प्रकोष्ठे संकृतनं भवति, से भूतले शुभ्रम प्रावारकत अतरा अतरा च उपाध्य पूर्वतः पश्चिमत एककोष्ठ एक तथा उत्तर दक्षिणत आलिंदम अस्त उद्यानगृहम अभीत अथो दक्षिणत प्रबद्धतीर्थारा पुष्कणी गृहम तथा पुष्कता अंतरा पूर्वपश्चिम प्रता उद्यान मगम उभयुष्पृक्षा तथा क्रोटनादी पादपा उद्यानगृह पूर्वपर्श्वत उत्तर स्थित प्रधानद्वारका सरिश्ता लोहिततेष्टूर्णयूर्णमय अयनम चु तदपी उभयो नानाधपुष्पृक्षा तथा क्रोटनादी द्रुमा सिंहद्वार समीपे तथा पथस्य पूर्वतः अपरा एका बद्धावतारा पुष्कणी पल्लिवासीन साधारण जभिषेका निवर्त तथा पेय पय सहरती उद्यानगृह पश्चिमत अभी उद्यान मग तग से दक्षिणपश्चिम त पाकशाला अद अत्र महांकोलाहल श्री प्रभो तथा भक्ता सेवा भविष्य सुरेन्द्र तथा रामेन सर्वदा सर्वदेक्षण क्रियते, उद्यान उद्यानगृहिंदे भक्ता सवेशो समावेशो है केचन एका सथमोक्तुष्क पार्शत अटंती केचन बद्धावतरे अंतरा अंतरा समेत्र विश्रामी सकीर्तन प्रचल सकीर्तन गृह मध्ये भक्तसमशो भवनाथ निरंजन राखा सुरेंद्र राम मटर्मोदयिमाचरण मणिमलिकाय अने उपस्थिता अभी उपस्थित मथुर्गान प्रचल की कीर्तन गायक प्रथम तो गौरचंद्रिका गायती गौरांगेण संयासग्रहण कृतप्रेमत् जाता है तर्शनावदीप से भक्ता कातरा सतक क्रंदी अतः कीर्तन गायको गायती गौरश्रखिच्चल नदीयां तत श्रीमती विरावस्था वर्णय पुनर्गती श्री, पुनर श्री प्रभुभा सहसा दंडा सन् करुणम अधिक पदम करुणकुणमती सखी प्राणवल्लभ मस्तनिधिम आनय माम तत्र अथवाम त्र स्थाएप्रभो श्रीराधा जाता वचना व्याहरन एवर निर्वाक समजनी निस्पंदशरी अर्धनमील पूर्ण तो बाह्यबोध विरिश्री प्रभु सामस्थो जाता है अनेक काला प्रकृतिस्थ अभवुस्वती सखी तत्समीप नीतिया अहम क्रयीया अहम युषमक कृष्ण प्रेम शिक्षा दत्ता, प्रेमशिष्क्षा दत्तावल कीतन गाय गानचल श्रीमती भटती सखी कालिंदीजल आने ना यामी कदमले प्रि सखाया दृष्टवती तहम विफला भवामी श्री प्रभु पुनर्भावा विष्टों दीर्घ निश्वास निर्मोच्य कातर सन् वदो अहो, अहो। कीर्तन प्रचल श्रीमती वचन गान शीतल तवांगरीक्षे संगसुखलालशसया भो अंतरा अंतरा अगप कौती वो भविष्य सकन्मा दर्शय भो भूषण भूशन भूषण व्यपेत पुनर्भूषण कृत मम सुदिनायादुर्दिन जात दुर्दशा दिव कि विलंबतेभु अदिकोजन कुरुते स काल कि न संाप्त कीर्तन गायक अदिकोजन कौती एक गाला किम अद्या मैं मैं सखी निश्चयेन मैं मम कृष्ण इदृगुण निधि कस्में द्वाम न दाहय राधांगं न प्लब अवधात अंगम तो न दाहय भोर कृष्ण न प्लब भोर कृष्ण विलासांगम, पयसी न पात अनर्पय मरणर्धबिटपे स्थनीय बद्वा तमे स्थापनीय तत स्पर्श सैत स्पर्श सैत कृष्ण कृष्ण अत्यर्थम प्रेम विभर्मी आशैशवात अहम कृष्णगतु अवधात यहां कृष्ण विहीना माषी भो श्रीमदशा मूर्छिता संजाता गानम हत हतभाग्या सुंदरी मूर्छिता हृतसाती अट्ठभंगं पृतव्यसी राधे तद प्राणसख्या नयने निमीलि सुंदरी कथम एवं जाता सद्य एव आलपती आसी कांदनमती सुंदरिया अंगे काी विषाद तरंगत प्रिया प्राणा प्राण अपेयुरी जलम आवर्जयती राधाया वने यदि जीवे युरागे म्रीये स कि जल्द जीवे मूर्छिता कृष्णनाम सखीजना श्याम तस्या संा जमा प्रेक्ष्य चिंत मे सखा सगता गान श्याम्राण सुंदरी इतस्त प्रक्षते अदृष्ट्वा तच्च्रदन कृंदतीच्च भटति क्वे श्रीराम युष्मा यम श्रावित क्वृदनीय दर्शयत फो पुता तमातरु द्रष्टुम शक्नोति तदा, तमतरुरीक्ष्य वदती अध तीर्षम ममकृष्ण सेिखर चूड़ा दृश्यते अधितलतरुृ्ट मयजूरा वहती अद तिखर दृश्य जना मिथो निर्णय कृत्ता दूती मधुरा प्रषितवत साचन मथुरावासिलापीती गान रमी सम वयस्का स्वरिचय पृछती श्रीमती सखी दूती वी मैं नातव्य सस्वत आयाती दूतीमथुरा वाशिन्या सह यस् तछति व्याकुला सती क्रंदी वयती क्वा हरे हे गोपीजन जीवन प्राणवल्लभ राधाल्लभ लज्जा निवारण हरे सकद्दर्शन दे मभूरगर्व एकुक्त ओ दर्शन दाष गान मधुपुरनागरी साहस वदी पर्यटती गोकुल गोपक हतो कथासी भो एवंधिक्षुन सप्तमद्वार नृप्विविष्ट तथम अ श्यसी कथम वाष्यसी वा तव साहस दृष्टि कृपया मृ ब्रूहि कथम यासी हा हा नागर गोपीजनजीवन क्व नागर दर्शन दर्शनदाना प्राणरक्षा कुर क्व प्राण वल्लभ, हे मथुरानाथ दर्शन दान मनह प्राण प्राणरक्षण कुर हरे हा हा राधावल्लभ क्व असी हे हृदयनाथ हृदय वल्लभ लज्जा निवारण हरे दर्सन दानेन दर्शनदानायाम रक्ष जन जीवन प्राण वल्लभ, प्राणवल्लभ वाचम आकर्ण श्री प्रभु सामस्थो जाता है कीर्तनानते कीतन गायिका उच्च संकर्तन कुरो पुनर्दंडा समाधिस्थ कथचि आप्त सन सन्स्फुट वक्ति किटन किटन कृष्ण कृष्ण इति, भाव निम्न ना संपूर्णतया व्याहरण निकाकृष्ण जात की गाय तद्भागान गाया श्री प्रभु अदयोजन कौन की सुंदरी दंडा तिरघनस्थनु सुंदरीदंडा श्याम सेमता सुंदरीदंडा तमािंग्य सुंदरीदंडा इदान नाम संकर्तनम ते मृदंगकताल सहयोग गातम आरे भिरे। राधे गोविंद जय भक्ता उन्मत्ता श्री प्रभु नृत्य भक्ता अभी तम पिवृत आनंदेन नृत्य मुखे राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय इटी